त्रिनवतितम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र तथा अग्ने तुम दोनों आवरण डालने वाले वृत्त को मारने वाले हो तुम दोनों इस नए स्तोत्र का सेवन करो और उन्नति की कामना करने वालों को तुम अन्न बल तथा सामर्थ्य दो भावार्थ इंद्र एवं अग्नि दोनों साथ-साथ बढ़ने वाले होने के कारण प्रभावशाली हैं और धन तथा अन्न को अपने पास रखने वाले हैं एवं शत्रु विनाशक हैं इसी प्रकार जो एक दूसरे को सहकार देकर बढ़ाते हैं वे प्रभावशाली होते हैं धन धान से युक्त होते हैं तथा सामर्थ्य से युक्त होने के कारण शत्रु विनाशक होते हैं भावार्थ बलशाली ज्ञानी तथा बुद्धि को उत्कृष्ट बनाने की कामना से इस प्रधाक शेत्र में जाते हैं, तथा वहां अपनी बुद्ध को प्रकट करते हैं, घोडे जिस प्रकार प्रगत करते हैं, वैसे ही नेता लोग अपनी प्रगत करने की कामना करते हैं। भावारथ बुद्धि को उत्तम बनाने की कामना करने वाला ज्ञानी पुरुष पहले उपभोग करने योग्य यशस्वी धन का ही गुणगान करता है यश की वृद्धि करने वाला धन ही प्राप्त करने योग्य है जिनके पास उत्तम शस्त्रास्त्र होते हैं वे ही शत्रुओं का विनाश करते हैं भावारथ बड़ी विशाल लड़ने वाली तथा भाग लेने योग्य शत्रु सेनाओं के युद्ध के समय जिन वीरों में अपना तेज है वे ही वीर मिलकर विजय के लिए प्रयास करते हैं भक्तों के साथ तथा यज्ञकर्ताओं के साथ रहकर देव द्वेष्टा शत्रुओं का विनाश करते हैं भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि देवों हमारे मनों में उत्तम भावों को बढ़ाने के लिए सदैव हमारे पास रहो हमारा त्याग करने का विचार भी मत करो मैं तुम्हें बार-बार अपनी तरफ बुलाता हूं भावारथ हम अग्निदेव की प्रतिदिन पूजा करें तथा मित्र इंद्र वरुण की भी स्तुति करें ताकि हमने जो अपराध किया हो उससे हम मुक्त होकर सुखी हों आर्यमा तथा अदिति भी हमें अपराधों से मुक्त करें हम निर्दोष होकर आचरण करें भावाः हम सदैव ही अनेक प्रकार का यज्ञ करने वाले हूं इंद्र विष्णु आदि देव हमारा परित्याग न करें बल्कि अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदैव रक्षा किया करें चतुर नौ ततम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि यह प्रथम स्तुति इस मननशील ज्ञानी ऋषि के मुंह से प्रकट हुई है इसलिए तुम इन स्तुतियों को स्वीकार करो भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि तुम दोनों स्तोताओं की प्रार्थना सुनो उनके वचन सुनो तुम दोनों स्वामी हो इसलिए बुद्धि पूर्वक किए गए कार्यों को सफल बनाओ भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि हमारे पाप के दण्ड स्वरूप हमारा पराभव करने के लिए हमें ऐसे लोगों के अधीन मत करो जो हमारी निंदा करता हो अर्थात हे प्रभु तुम यदि हमारा पराभव करना चाहते भी हो तो हमें ऐसे लोगों के वश में करो जो सज्जन हों भावार्थ सुरक्षा प्राप्त करने की कामना से हम इंद्र तथा अग्नि की बहुत अन्न उत्तम स्तुति और बुद्धि पूर्वक बोले गए वचनों की स्तुति करते हैं भावार्थ उन इंद्र तथा अग्नि की ज्ञानी लोग अपनी सुरक्षा के लिए उत्तम स्तुति करते हैं बुभुक्षा रूपी समान पीड़ा से युक्त लोग अन्न प्राप्त के लिए उन्हीं देवों की स्तुति करते हैं भावार्थ विशेष ज्ञानी तथा उन्नति के लिए प्रयास करने वाले और धन प्राप्त की कामना करने वाले हम यज्ञ में इंद्र एवं अग्नि इन दोनों देवों की स्तुति करते हैं भावार्थ दुष्टों का राज्य शासन हम पर न हो हम दुष्टों के अधीन न हो शत्रु को पराजित करने वाले शूर अपनी सुरक्षा के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आकर रहें भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि देवो किसी भी शत्रु रूप मनुष्य की धूर्तता अथवा हिंसा हमारा नाश न ना करे सभी हमें सुखी करें भावार्थ हे इंद्र एवं अग्ने गौओं स्वर्ण तथा घोड़ों से युक्त धन हम तुमसे मांगते हैं वह धन हमें प्राप्त हो भावार्थ सोम का रस निकालने के पश्चात पूजा करने वाले मनुष्य उत्तम घोड़ों वाले इंद्र तथा अग्नि को बुलाते हैं भावार्थ शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा आनंदित होने वाले इंद्र एवं अग्नि की लोग स्तोत्रों वचनों और काव्यों से प्रशंसा करते हैं भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि जो दुष्ट हों दुष्ट विद्वान हों अर्थात विद्वान होकर भी दुष्टता करें और जो दूसरों की माल मत्ता आत्मा प्राण आदि का अपहरण करने वाले राक्षस हों उनका उसी प्रकार से नाश करो जिस प्रकार पानी से भरे घड़े को फोड़ते हैं पंच नव ततम सुक्तम भावार्थ सरस्वती नदी का प्रवाह अखंड है यह लोहे तथा पत्थरों से बने हुए दुर्ग की भांति अपने पास रहने वालों की रक्षा करती है जिस प्रकार कोई सारथी मार्ग के पत्थरों तथा गड्ढों को दूर करके सरल मार्ग से रथों को ले जाता है उसी प्रकार यह सरस्वती नदी अपने प्रवाह के वेग से मार्ग को काटती हुई बीच की बाधाओं को दूर करती हुई जाती है इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ता जाए भावार्थ सरस्वती नदी सब नदियों में सर्वाधिक शुद्ध है यह नदी पहाड़ से निकलकर सागर में मिलती है इसकी दौड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई चेतनावान प्राणी हो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सभी धान्य रूपी धन को यह प्रदान करती है तथा अपने किनारे पर रहने वालों को यह पर्याप्त घी एवं दूध देती है भावार्थ तरुण मनुष्य सभी मानवों का कल्याण करने में तत्पर बलवान बैल के समान पुष्ट तरुण बैल के समान सामर्थ्यवान और पूजनीय तथा पवित्र स्त्री के साथ रहने वाला हो जो सब प्रकार से पुष्ट होता है वह उत्तम बलवान तथा वीर पुत्र उत्पन्न करता है ऐसा तरुण अंदर और बाहर से शुद्ध रहे भावार्थ सरस्वती नदी के किनारे पर उपासना करने वाले लोग घुटने टेककर नमस्कार करते हुए स्तुति प्रार्थना तथा उपासना करते हैं सरस्वती नदी उत्तम भाग्य देने वाली है योग्य धन धान्य होने से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहने वालों के लिए उच्चतर अवस्था देने वाली यह नदी है भावार्थ हे सरस्वती नदी हम तेरी सेवा करके तुझसे ज्यादा धन धान्य करें यदि नदी की सेवा की जाएगी और उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा की जाएगी तो उसके जल का अधिक लाभ उठाया जा सकेगा उस स्थिति में पक्षी जिस प्रकार वृक्ष के आश्रय से रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य नदी के आश्रय से रह सकते हैं भावार्थ ज्ञानी लोग नदी के किनारे यज्ञ की रचना करते थे प्राचीन ऋषि सरस्वती नदी के किनारे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे उनके यज्ञों से पवित्र हुए जल वाली वह नदी उन ऋषियों को पर्याप्त धान्य देकर समृद्ध करती थी शनवतितम सूक्तम भावार्थ हे ज्ञानी मनुष्यों तुम नदियों में श्रेष्ठ नदी सरसती की स्तुति करो दुयुलोक तथा भूलोक को समृद्ध बनाने वाली इस सरसती के महत्व का गान करो भावार्थ सोम रस दिव्य अन्न है तथा चावल पार्थिव अन्न है ये दोनों अन्न सरसती नदी पर होते हैं तथा यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हैं नागरिक पूर्वोक्त दोनों प्रकार के अन्नों को प्राप्त करते हैं इस प्रकार सरसती सभी लोगों का संरक्षण करने वाली है जो यज्ञ करता है उनकी ओर धन को यह सरस्वती प्रेरित करती है भावार्थ सरस्वती सबका कल्याण करने वाली है वह सबका कल्याण करे यह सरस्वती एक नदी भी है तथा विद्या भी जिस प्रकार सरस्वती नदी अन्नधि से सबका कल्याण करती है उसी प्रकार विद्या भी सब मनुष्यों का कल्याण करती है सरस्वती सीधा उन्नति का मार्ग बताती है वह मनुष्यों को टेढ़ी चाल चलने से रोकती है भावारथ मनुष्य पत्नी वाले पुत्र की कामना करने वाले तथा उत्तम दान देने वाले होकर आगे बढ़ें और विद्या की उपासना करें भावार्थ सरस्वती का अर्थ समुद्र तथा महाज्ञानी दोनों ही है विद्या की नदियां उस महाज्ञानी के हृदय में आकर मिलती हैं उसके हृदय में जो उर्मियां हैं वह उर्मियां मधुरिमा को प्रकट करने वाली तथा घी की भांति स्नेह को भेलाने वाली होती हैं विद्या के समुद्र महाज्ञानी के यही कर्तव्य हैं भावार्थ समुद्र महाज्ञानी इवंग मेघ ये तीनों सरसवान हैं इसका स्तन वर्षा करने वाला मेघ तथा ज्ञान रस को प्रवाहित करने वाला उस महाज्ञानी का हृदय है इस स्तन को पीकर मानो हिष्ट पुष्ट हूं सप्त नव ततम सुक्तम भावार्थ पृथ्वी पर यज्ञ का स्थान ऐसा है जो सब मनुष्यों का कल्याण करता है वहां दैवी भाव को अपनाने का प्रयत्न करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं सोम रस निकालते हैं वहां देवलोक से इंद्र आता है और अपने घोड़ों वाले रथ में बैठकर अति शीघ्र वहां पहुंचता है जहां यज्ञ होता है वहां लोगों का हित करने वाले उत्तम पुरुष अवश्य जाएं